पाठ चौतीस प्रभु यशु का गाढ़ा जाना पुनरुत्थान और सर्वारोहण सत्य प्रभु यु ने पुण्य जी उठने के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की बाइबल बाईब वह हमारे प्रातों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिला भी गया रोमियो चार पच्चीस परिचय पाप की सजा मौत है इसीलिए प्रभु यशु को उसका मूल्य चुकाने के लिए मरना पड़ा किन्तु प्रभु यु ने मृत्यु पर विजय भी प्राप्त की मती सतावन से 60 जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप यीशु का चेला था आया और उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी यूसुफ ने लोथ को ले जाकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटकाकर चला गया यूसुफ अरमीतिया का एक धनी मनुष्य था उसने राजा से विनती करके प्रभु प्रभुषु के शरीर को प्राप्त किया और उसे स्वयं के द्वारा खरीदी गई गुफा में गाड़ दिया भविष्यवाणी ये साया तिरपन तीन दिन और तीन रात प्रभुषु कबर में रहा मती अठाईस एक शपथ के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पोह फटते ही मरियम मगदी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुटका दिया और उस पर बैठ गया रविवार की सुबह कुछ औरतें कब्र की ओर गईं किंतु उनके पहुंचने से पहले स्वर्ग दूत ने कबर के पत्थर को हटा दिया मती अठाईस तीन रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था उसके भय से पहुए काप उठे और मत सम्मान हो गए स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था गुफा में स्वर्गदूत ने औरतों को बताया कि प्रभु यीशु जी उठा है भविष्यवाणी भजन संहिता सोलह दस यु मसीह ने एक बार सबके लिए जान दी अब वह कभी नहीं मरेगा प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को यह आशा करना चाहिए कि वह जी उठेगा क्योंकि उसने पहले ही उसको पुण्य जी उठने के बारे में बताया था जो भी करने के लिए परमेश्वर वायदा करता है उसे परमेश्वर करता है मृत्यु से पुनः जी उठकर प्रभु यीशु ने साबित किया जो भी उसके बारे में कहा गया था वह प्रभु है परमेश्वर का पुत्र और पाप से छुड़ाने वाला रोमियो एक का चार और दस का नौ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है कि यदि तू अपने मुंह ऐसी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन ऐसी विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हु में से जिलाया तो तो निश्चय उधार पाएगा अगर यीशु के द्वारा दिए गए पाप के मूल्य से परमेश्वर राजी नहीं होता तो प्रभु को मृत्यु से नहीं जलाता इसी कारण जब प्रभु यीशु जी उठा और जो कोई उन पर विश्वास करे उन्हें पिता के सामने धर्मी और अनंत जीवन दे सका रोमियो चार वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया लुका 24, 8 से 48. तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कबर से लौटकर उन्होंने उन ग्यारो को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मकदिलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रीतिथि न की तब पत्र सुट कर कवर पर दौड़ा गया और झुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी पर था वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ईशुआ पास खाकर उनके साथ हो लिया परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके उसने उनसे पूछा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो बेउदास से खड़े रह गए यह सुनकर उनमें से ऐसी नामक एक व्यक्ति ने कहा क्या तू यूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमे क्या क्या हुआ है उसने उनसे पूछा कौन सी बातें उन्होंने उससे कहा नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था और प्रधान याचिकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया परन्तु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्रय में डाल दिया है जो भोर को कबर पर गई थीं। और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है तब हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया परंतु उसको न देखा तब उसने उनसे कहा हे निर्बुदियो और भविष्य की सब बातों पर विश्वास करने में मंद क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठा अपनी महिमा में प्रवेश करे तब उसने मूसा से सब भविष्यताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है परन्तु उन्होंने यह कहकर उसे रोका हमारे साथ रहे क्यूँकी संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया उन्होंने आपस में कहा जब वह मार्ग में हम बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उजना न उत्पन्न हुई वे उसी घड़ी उठकर यूरूशलम को लौट गए और उन ग्यारो और उनके साथियों को इकट्ठा पाया वे कहते थे प्रभु ससमुच जी उठा है और शमोन को दिखाई दिया है तब उन्होंने मारक की बातें उन्हें बता दीं और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हे शांति मिले परन्तु वे घबरा गए और डर गए और समझे की कि हम किसी भूत को देख रहे हैं उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ मुझे छूकर देखो क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया उसने लेकर उनके सामने खाया फिर उसने उनसे कहा ये मेरी बेबातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवत्ताओं और बजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूँ लिखा है की मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुई ऐसी जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तुम इन सब बातों के गवाह हो मत्ती अठाईस अठारह से बीस यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगो को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ऐसी बपतिष दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संघ हूँ जब चेलों को पता चला कि यशु जिंदा है तो उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु उनसे अप्रसन्न हुआ और प्रभु ने चेलों को पूरी दुनिया में परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करने की आज्ञा दी प्रभु की आज्ञा केवल उनके चेलों के लिए ही नहीं थी किंतु हर एक विश्वासी के लिए जिन्होंने यीशु के द्वारा दिए गए पाप के मूल्य का स्वीकार किया है जैसे कि प्रभु सब के लिए मर गया इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि सब शैतान पाप और मृत्यु से बच सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो सजा का स्थान उसने शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के लिए तैयार किया है उसमें कोई मनुष्य जाए इसीलिए मैं आपको बाइबल का सत्य बताने आया हूँ मैं विश्वास करता हूँ की प्रभु यीशु इस दुनिया में आया हमारे पापों के लिए मर गया गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ कि उनके द्वारा मेरे पापों का मूल्य चुका दिया गया है मैं केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखता हूँ और उसने मुझे परमेश्वर के समुख ग्रहण योग्य ठहरा दिया है और यह आपके लिए भी महत्वपूर्ण है की आप उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के समुख ग्रहण योग्य ठहरे महान आज्ञा देने के बाद प्रभु यशु परमेश्वर पिता के पास लौट गया और अभी वह परमेश्वर के दाइनी और बैठे हैं और एक दिन प्रभु यशु सारी दुनिया का न्याय करने को वापस आएंगे प्रेरित के काम सत्रह इकतीस क्यूँकी उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हो में ऐसी जिला यह बात सब आरोप पर प्रमाणित कर दी है और जितनों ने उन पर और उसके द्वारा किए गए पाप के मूल्य पर विश्वास नहीं किया वे सब अनंत ज्वाला में शैतान और उसके पीछे चलने वाली आत्माओं के साथ डाल दिए जाएंगे। तथा जितने केवल प्रभु यीशु पर और उनके द्वारा की दिए गए पाप के मूल्य पर विश्वास किया है वह सब परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में निवास करेगा याद रखिये की हम परमेश्वर के समुख स्वीकार योग्य ठहरने के लिए स्वयं को योग्यताओं और किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते जब हम केवल प्रभु यीशु पर पापों से बचने के लिए विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है व्याख्या प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर जान देने के द्वारा पाप का संपूर्ण मूल्य की वास्तविकता हमें मौत पर विजय नहीं दिलाती है किंतु प्रभु ने तीन दिन के बाद पुण्य जी उठ यह विजय प्राप्त करी और अभी वह परमेश्वर पिता के दाइनी और बैठे है और आपका और मेरा उद्धार पूर्ण है प्रभु की मृत्यु गाड़ा जाना और उनका जी उठना हमें अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ शांति देता है परमेश्वर अपने वायदे पर कायम रहा और उसने उसके वायदे के अनुसार मुक्तिदाता को भेजा यीशु केवल परमेश्वर की ओर का रास्ता है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए